महान वैज्ञानिक माइकेल का साथ दिया इंस्टीट्यूशन में सर डेवी के एक सहायक को मारपीट करने के सिलसिले में नौकरी से निकाल दिया गया इस सहायक ने उनके वैज्ञानिक उपकरण बनाने वाले के साथ मारपीट की थी उपकरण निर्माता वह व्यक्ति होता है जो वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विभिन्न यंत्र और उपकरण, जैसे सूक्ष्मदर्शी, यानी माइक्रोस्कोप या दूरबीन यानी टेलीस्कोप बनाता है सर डेवी ने तुरंत इस नौकरी का प्रस्ताव फेरेडे को दिया इसमें उन्हें प्रति सप्ताह पच्चीस शिलिंग तनख्वाह और रहने के लिए अपने घर की की छत पर बने दो कमरे देने का प्रस्ताव रखा। को मानो उनके उनके मन की मुराद मिल गई। संबंध में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है सर डेवी के अंतिम दिनों में उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि आपकी श्रेष्ठतम खोज क्या थी उन्होंने अपनी उपलब्धियों का संक्षेप में ब्योरा दिया साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी की वैसे तो मैंने बहुत सी खोज की है परंतु मेरी सबसे बड़ी खोज का नाम है माइकल फैरडे अनजाने में ही सर डेवी ने एक बहुत अचूक सच बोल लिया था उनकी मृत्यु अठारह तीस में हुई यात्रा यात्राओं पर सन अठारह सौ तेरह की शरद ऋतु में सर डेवी अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड से फ्रांस चले गए माइकेल फैरडे भी उनके साथ गए इंग्लैंड और फ्रांस में परस्पर युद्ध चल इंग्लैंड और फ्रांस में परस्पर युद्ध चल रहा था परंतु फ्रांस के राजा नेपोलियन जो विज्ञान के संवर्धक थे ने सर डेवी को विज्ञान संबंधी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें फ्रांस में घूमने की खुली छूट दी थी वास्तव में कला और विज्ञान को किसी भी दायरे में सीमित नहीं रखा जा सकता फ्रांस के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले ही सर सरडेवी के नौकर ने फ्रांस में आतंक का माहौल होने के कारण उनके साथ जाने से इनकार कर दिया अतः फेरडा को सर सरडेवी का सहायक और सेवक दोनों ही बनना पड़ा श्रीमती डेवी अचानक किन्ही कारणवश फेरडे से नाराज हो गई उसने फेरडे को छोटे छोटे कामों पर परेशान करना शुरू कर दिया और मजबूर कर दिया कि वह दुखी होकर वापस चला जाए। वह संकीर्ण विचारों वाली घमंडी औरत थी जिसे फेरडे के गरीब होने और उसके विनम्र स्वभाव से चिढ़ थी सर हम्फ्रे ने पेरिस इटली और चॉकलेट और मक्खन का देश स्विट्जरलैंड में अपने व्याख्यान दिए पेरिस में वे सी एम्फेरे से और इटली में विद्युतीय सेल के आविष्कारक एलेजांड्रो वोल्टर से मिले